नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदारे, चंदारे, कभी तो जमी बातें नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में विशेष मुलाकात इस, इस, इस कार्यक्रम में आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज से वापस तीर शबनम जी को री इंट्रोड्यूस करने में कुछ समय पहले हमने उनकी बातें सुनी थी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जहाँ पर उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी जीवन की आपदापी को शेयर किया था और उनके किताबों के बारे में बताया था उन्होंने किन किन किताबों को लिखा है और किस विधा में लिखा है वो सारा जो है उन्होंने अपनी साहित्य जगत के साथ हमें जोड़ दिया था उनके साहित्य जगत को सुनते हुए हम जीवन के कुछ सत्य को उजागर करते हुए आगे बढ़े थे उसके बाद फिर आखिरी में उन्होंने गीत भी सुनाया था और आप सभी को याद होगा तो इस तरह से साहित्य संगीत ये उनका जीवन शैली है ये हॉबीज़ में आता है लेकिन जीवन जैसा हम लोग जी रहे हैं संघर्ष सभी मनुष्यों के साथ आता है तो इनके साथ भी वैसे ही संघर्ष रहा लेकिन संघर्षों में व्यक्ति जब धैर्य के साथ काम करता है समझ के साथ काम करता है तो निश्चित तौर पे उसकी विजय होती है तो आज फिर से तीर्श अबनम जी से हम लोग बातें करेंगे उन्होंने जो यहाँ से माउंट आबू से जो प्रेरणा उनको मिली उस प्रेरणा से वो अपने स्थान नागपुर में गए और वहाँ पर उन्होंने उनकी जो समस्या पिछली बार बताई थी वो सारी समस्याएँ धीरे धीरे कम होती गई और वहां पर एक न्यू बिगनिंग हुआ है। तो शहर में गांव ये एक टाइटल हम उनको देंगे कोशिश उनकी रही और पूरे लॉकडाउन के दौरान तौर पर प्रेरणा के स्रोत रहे वो हम उनसे जानेंगे अभी कि किस तरह का काम उन्होंने किया है तो आप सभी की तरफ से तीर शबलम जी का बहुत बहुत स्वागत है जी, जी, जी। कैसे है आप जी जी जी आपके यहाँ आने का सौभाग्य मिला इसके लिए धन्यवाद देती हूँ आपको <laughs> मुझे यहाँ करिय बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली थी वो कहते थे कि उन्होंने गांव-गांव घूमकर काफ़ी काम किया हुआ है तो उन्होंने इस तरीके से मुझे प्रेरित किया कि जब मैं यहाँ से चंद्रपुर अपने गांव गई तो मुझे ऐसा अच्छा लगा कि गाँव को हम लोग जो यहाँ इस तरीके से देख रहे हैं और लोग शहर ज़्यादा ज़्यादातर तो जाना चाहते हैं उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप शहर में ही गांव की नहीं बना लेते क्योंकि अगर शहर में ही हम गांव बना लेते हैं तो बहुत सारी सुविधाओं से जो आज किसान वंचित है या ग्रामीण जनता वंचित है वो जनता उससे लाभान्वित होगी और शहर में जो हम गांव बनाते हैं उस गाँव में हमें वो सभी सुविधाएँ शहर के लोगों को जो हम लोग दिया करते हैं वो होनी चाहिए जैसे गौशाला है गौशाला से बने हुए जो गवे पदार्थ हैं वो उसकी अगर हम बिक्री करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें मिल सकती है खाद मिल सकता है दूध से बनी हुई कई तरह के पदार्थ हैं वो हम बना सकते हैं यानी जो तो चीज़ें शहर के लोग दूर दूर से ज़्यादा पैसा दे लेते हैं जी, जी, वो हमें वो सहज और कम पैसों में और कम खर्चे में हमें वो उपलब्ध हो सकती है इसके लिए हमको गांव ऐसा सजाना चाहिए जैसे वो शहर हो और शहर में जो लोग ढूंढ रहे हैं शांति ढूंढ रहे हैं सबसे पहली बात तो लोगों को शांति चाहिए।, चाहिए और शांति हमें कभी मिलती नहीं है क्योंकि शहर जो शहर का रूप जो है वो बिजी रूप है बहुत व्यस्त होता है सुबह से उठ दूध लाना है फिर कुछ और हमें खाने की चीज़ें चाहिए दुकान में जाएंगे लोग सवेरे से उठ के चले जाते हैं लेकिन यही बात अगर हम अपने घर में अगर हमें मिल जाती है सहज उपलब्ध हो जाती है कम पैसे में उपलब्ध हो जाती है तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता नहीं। और हमारे बच्चे भी स्वस्थ रह सकते हैं क्योंकि घर का जो दूध है वो हमें खाने को मिलेगा घर का घी घी मिलेगा उससे जो होने वाले गायों से पैदा होने वाली जो खाद है उस खाद से हम फूल फल फूल उगा सकते हैं अपने ही घर के आंगन में हम फलों को उगा सकते हैं और बच्चों को हम वो खिला सकते हैं इस कारण जो हमें सुविधाएँ मिल सकती है वो शहर में गांव बसाकर हो सकती है इसलिए शहर में गांव ये मैंने इस विषय के लिए टाइटल जो दिया है वो यही समझाने के लिए दिया है कि पशुपालन जिस तरह पहले किया करते थे लोग उसी तरह से पशुपालन करें और गाय खास करके गाय इसलिए कि गाय दूध देती है और गाय को हम माता समझते हैं उसके गोमूत्र से कितनी बीमारियां नष्ट हो सकती है उसे दवाई बढ़ा सकते हैं तो गाय के गोमित्र से गाय के गोबर से जो आज हम बिल्कुल निकृष्ट तरीके से जिस चीज़ को देखते हैं उसमें भी हमें दवा मिल सकती है ये लोगों को पता चलना चाहिए और उसका वो उपयोग सही तरीके से सही मायने में कर पाएंगे और इसलिए हमको बाबा का जो तो संदेश है जो उन्होंने कल दिया है वो संदेश भी हमें काम में लाना है आज के जो राजनीति के लोग हैं उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया है और मास्क लगाते ही सारी बातें जैसे छिप जाती है उसी तरह ये लोग अपना अपराध छिपाने के लिए मास्क लगाते हैं लेकिन क्या हम अपने चेहरे छिपाकर, हम अपनी आइडेंटिटी छिपाकर, हम अपना परिचय छिपाकर, हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं नहीं कर ये सकते। तो हम अपराधिक भावना प्रदर्शित करते हैं जो भी राजनीति के हैं उनकी आज नकाबें गिर गई हैं उनके चेहरे से नकाबें हट गई हैं उनके असली चेहरे हमको नजर आ रहे हैं तो हमें असलियत तो अपनी सच्चाई को खोलने के लिए मैं तो समझती हूँ कि मैं अपने जीवन को किताब की तरह रखती हूँ किताब में जो हम पढ़ते हैं वो मेरे चेहरे पर से आप पढ़ सकते हैं मैं सच बोल रही हूँ और झूठ बोल रही हूँ ये भी आप मेरे चेहरे से पढ़ सकते हैं और शबनम जी यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे जैसे कि आपने कहा कि हर व्यक्ति जो है अपराधी नहीं है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें जो है उसके आसपास जो होती हैं और कुछ लोगों के अपराध की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है तो आइए जैसे कि आप बात कर रहे थे मुझे एक बहुत ही सुंदर गीत याद आ रहा था नामो छुपा के दिओ <laughs> तो आइए ये खूबसूरत गाना सुनते हैं उसके बाद फिर शबनम जी से बातें करेंगे आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो बस्कर आते रहो नमो छुपा ज और ना सर झुका के झ झ झ झुक के नमो और जासर सर झुका के झ झ का दौर भी आए तो मुस्कुरा मु मुस्कुरा जो नमो छुपा जियो और नसर झुक जियो के जियो और न सर झुका जियो घटा में छुपके सितारे फना नहीं होते घटा में छुपके सितारे कोना नहीं होते अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो नामू छुपा कियो और नसर सर झुका जियो का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो ना नाम के जियो और ना सर झुका के जियो अमानत हो ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो हर एक पल की हर एक पल की खुशी को लगा के जियो नमो छुपा जियो और ना सर झुका के जियो नसल झुकादार भी आए तो मुस्कुरा के जियो छुपा जियो और ना सर झुका के जियो। किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती ये जिंदगी किसी मंजिल पे रुक नहीं सकती नमू छुपा जियो और नसर झुका के जियो नमो छुपा जियो और नसर झुका के जियो कदर भी आए तो मुस्कुरा के मुस्करा जो नमो छुपा जियो और नसर झुका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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और शबनम जी से बातें हो रही हैं बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया कि शहर में गांव कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका उन्होंने बताया कि गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं वही अगर आप अपने आंगन में अपने आसपास की जो स्पेस हैं आपके पास एमटी स्पेस वहाँ पर इन चीज़ों को इस्टैब्लिश कर सकते हैं जैसे गौशाला है गौशाला से फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी जुड़ जाती हैं और गौशाला के बाद उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं बाई प्रोडक्ट वो सारे प्रोडक्ट आपको काम में आ सकता है इसके साथ में आप कोई भी चीज़ जैसे कि आप खेती कर सकते हैं छोटे में कुछ फुलवाड़ी या किचन गार्डन भी कर सकते हैं तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आजकल तो फॉरेन में ऐसा कहते हैं कि उनके घर के टेरेस पर भी लोग किचन गार्डन बनाते हैं तो खाना जो लगता है हमें सब्ज़ियाँ वो अपने छत पर ही बना उगा लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो इस तरह से अगर आप छत पर गार्डन बना रहे हैं और आंगन में एक दो गाय रख लेते हैं तो दूध भी आपको मिल जाता है और सब्ज़ियाँ भी मिल जाती हैं दोनों निश्चित तौर पर ऑर्गेनिक तरीके से आपका जीवनशैली बनना शुरू हो जाता है हाँ इसके थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि हर चीज़ को पाने के लिए मेहनत है और बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है तो आई शबनम जी ने बहुत अच्छी बात और फिर उन्होंने कहा कि चेहरे छुपा छुपा के लोग मिलते हैं कई बार होता है कि व्यक्ति अपराधी नहीं होता लेकिन फिर भी वो सोचता है कि छुपाने में अच्छा है क्योंकि प्रत्यक्ष होने से कुछ चीज़ें और न बढ़ जाए समस्याएं और ना बढ़े लेकिन फिर भी इसके पीछे जो चीज़ें हैं हम लोग उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे हम अपने आप को ठीक ढंग से समझाएँ अपने आप को ठीक ढंग से लोगों के बीच में प्रजेंटेशन दें और कहते हैं कि जिस तरह से कागज़ के फूलों से खुशबू नहीं आ सकती वैसे ही बनावट के वसूलों से भी सच्चाई चिप नहीं सकती तो हमें जो तो है सच्चाई को आगे रखना है ये शबनम जी की भावना थी हम जैसे हैं वैसे रहे। तो जीवन बहुत अच्छा होगा हम जैसे हैं वैसे न रहकर कुछ और है ये बताने के चक्कर में सारा मुश्किल आ जाती है तो ये फिर से अब ब्रह्म कुमारी संस्थान से शबनम भी जुड़ गए हैं और उनकी फिलॉसफी को वो फॉलो कर रहे हैं खाना पीना रहन सहन और सत्संग करना ये उनका शुरू हो गया है तो यहाँ से उनको एक मैसेज मिल रहा अभी माउंट आबू में आए हैं और उनको यहाँ का जो प्रवचन उन्होंने सुना और जिस परमात्मा को बाबा शब्द से संबोधन यहाँ किया जाता है उस परमात्मा का जो एक शब्द है मैसेज है वो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं तो चलिए सुनते हैं शबनम जी को हाँ पिछली बार में जब यहाँ आई थी तो मैंने कहा था कि मैं चंद्रपुर जा एक शिविर लूंगी और गुरुकुल पद्धति से शिक्षा होनी चाहिए ईश्वर जोड़, जोड़ दूंगी हुँ, हुँ. अभी मैंने उसी पर चलना सीखा है जी. और एक नई कल्पना मैं दुनिया को देना चाहती हूँ और अपने भारत को देना चाहती हूँ कि हमारी जो पद्धति थी गुरुकुल पद्धति वो बहुत ही अच्छी थी और मैं मुझे एक नई कल्पना ये सो कि हमारी जो माता है वो हमारी प्रथम गुरु है और लोगों ने आज तक कहीं भी भारत में महिला विद्यापी नहीं खोली है और यही मेरी संकल्पना है कि हमारी पहली गुरु तो माता है लेकिन हम हरदम कहते हैं कि गुरु ने हमें सिखाया गुरु ने ज्ञान दिया गुरु ने ये किया गुरु ने वो किया लेकिन माता कहाँ गई माता को क्यों नहीं कोई पूछता जो हमारी यत् नारूज रव तत्व देवता जो हमारी उक्ति थी भारत की उसको तो हम सब ने भुला दिया लोप मुर्द्रा कहाँ गई गायत्री कहाँ गई मैच कहाँ गई ये इनके नाम तो कहीं कोई, कोई लेता ही नहीं है नहीं। तो मैंने कहा कि एक महिला विद्यापीठ क्यों न खोला जाए नहीं। और महिला विद्यापीठ खोलने के लिए सबसे पहले मेरी कल्पना ये थी कि जैसे हम कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बली गुरु आपने गोविंद जी दिखाए अरे हम गुरु को ये इतना मानते हैं कि अरे भाई गुरु की बलिहारी लो कि जिसने हमको गोविंद दिखाया गोविंद क्या है ये हम बताया गुरु ने तो ईश्वर को जिस गुरु ने बताया उस गुरु को तो हम मानते हैं लेकिन हमारी प्रथम गुरु जो है वो माता कहाँ गई माता ने हमको दूध पीने से लेके उंगली पकड़ कर चलना सिखाया बोलना सिखाया जिसकी आंखों से हमने दुनिया देखी जिसकी कर्मों से हमने कुछ सीखा उस माँ को हम भूल क्यों गए और अगर आज ये बात हम हर हर लड़के को हर जन्म लेने वाले शिशु को ये समझा दें कि तुम्हारी जो सेवा करने वाली तुमको लालन पालन करने वाली माता तुम्हारी गुरु है और उसको गुरु की दृष्टि से देखो उसको माता की दृष्टि से देखो तो अगर हर लड़का इस बात को सीख ले तो जो आज अपराध हो रहे हैं वो अपराध बहुत ही कम हो जाएंगे ऐसे में एक धारणा है वो अपराध होंगे ही नहीं अगर लड़के बचपन से ही सीख जाए कि जो लड़की है उसके अंदर माता है और उस माता को वो अगर वो सम्मान सम्मान करते हैं उसको फिर से देखते हैं तो अपराध तो कभी हो ही नहीं सकता और ये बात मुझे यहाँ के जी हैं उनको भी बताई तो उनको ये बात बहुत पसंद है नाना पटोले जी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई इस बारे में अच्छा, कि देखिए मैं एक महिला विद्यापीठ खोलना चाहती हूँ और उसमें मैं उसका नाम रखूंगी कि प्रथम गुरु माता विश्वविद्यालय तो उनको ये कल्पना इतनी ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप प्रस्ताव भेजिए मैं ज़रूर इसे <laughs> मंजूरी दूँगा तो ये एक मैं संदेश देना चाहती हूँ इस रेडियो की मा, के माध्यम से मधुबन के कि सारी दुनिया अगर ये सीख जाए यहाँ का जो पुरुष लिंग है बच्चा शुरू से ही अगर माँ एक स्त्री को माँ के रूप में देखना शुरू करता है तो हमारी अपराध भावना शून्य में चली जाएगी और इसलिए ये मेरी कल्पना मैं दुनिया भर के लोगों को संदेश के रूप में देना चाहती हूँ कि वो सबको माँ समझे और उसका सम्मान करे उसका आदर करे बहुत ही अच्छा मैसेज आपने कोट किया है और सभी लोगों के लिए मैसेज हैं क्योंकि ज़्यादातर हम लोग महिलाओं को सम्मान या फिर माँ के रूप में नहीं देखते हैं इसीलिए सारी चीज़ें हो रही हैं और आपने ये जो बात बताई इससे स्वामी विवेकानंद की बात मुझे याद आ रही है कि स्वामी जी को जब भी किसी महिला को वो देखते तो एक माता के रूप में ही देखते थे इवन किसी विदेशी महिला ने उनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा तब उन्होंने पूछा कि मुझे मुझसे शादी करके आप चाहते हैं क्या हो तो उन्होंने कहा कि मैं आपके जैसे एक तो उन्होंने कहा तो फिर मुझे ही अपना बेटा समझ लो तो यहाँ पर उनकी पवित्रता की बात भी रह गई और उनके जो महिला थी उनकी कल्पना भी उनकी इच्छा भी पूरी हो गई कि उनको स्वामी विवेकानंद जैसा पुत्र ऑलरेडी तैयार मिला उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी तो ऐसा बहुत ही अच्छी भावना है तो बहुत ही अच्छा आपने प्रकट किया बहुत ही अच्छा लगा आपको सुनकर तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और शबनम जी बहुत अच्छा गाती हैं तो मैं चाहूँगा दो लाइन कोई कोई गीत आप गुनगुनाई दीजिए <laughs> नहीं तो लोग बोलेंगे पिछली बार तो गाना गाया था आज क्यों नहीं गाया <laughs> <laughs> <laughs> तो कितनी अच्छी है प्यारी, प्यारी है ओ Let me achieve. शबनम जी बहुत सुंदर गीत आपने याद कराया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को अच्छा लग रहा होगा चलिए एक और खूबसूरत गाना आपने गाया और इसी गाने को हम लोग सुनेंगे और इसी के साथ मैं आरजे रमेश और शबनम जी चाहेंगे आप लोगों से इजाज़त फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो बाते रहो